नमस्ते दोस्तों मैं हूं भूमि त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुना हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट बहुत ही अच्छा लग रहा है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनके जीवन की कुछ खास बातें प्रेरणादायी बातें हम उनसे सुनते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे स्टूडियो में खास बलविंदर शर्मा जी है जिनसे हम बात करेंगे आप सभी की तरफ से बलविंदर शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी जी बलविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे सभी श्रोता जो इस वक्त सुन रहे हैं वो भी आपकी आवाज से रूबरू हो रहे हैं पहली बार तो मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय जरूर दें नाम बलविंदर शर्मा है मैं चंडीगढ़ शहर से हूँ और वहाँ चंडीगढ़ में हमारे 22 गाँव हैं 22 गाँव में से एक मेरा भी गाँव है खुडा जसो अच्छा जहाँ पर मैं सरपंच रहा हूँ 2009 से लेकर के 2013 तक और अभी मैं मौजूदा में पंचायत मेंबर हूँ और जिला पंचायत मेंबर हूँ क्या बात <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने बारे में और आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हमारे जीवन में काफ़ी चीज़ें जो है आती जाती रहती हैं जिस तरह से कहीं संघर्षमय समय ऐसा हमारे बीच में आता है जैसे आपने पॉलिटिक्स में या फिर जो भी सरपंच का ये जो काम किया आपने उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष तो जुड़ा हुआ है <laughs> तो मैं चाहूँगा कि उस संघर्ष का थोड़ा सा इतिहास बताइए कि आप कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकले और अच्छा अपना स्टेटस बनाए भाई जी इसमें ऐसा है कि मेरे को ब्रह्मा कुमारी आश्रम से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो वहाँ जाना होता है तो भगवान का हम साथ लेते हैं सुबह उठते समय भगवान को गुड मॉर्निंग करते हैं उसको धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं हुँ हुँ हु। हमारे ऊपर उनकी कृपा रहती है हम उनको अपने साथ रखते हैं हर कार्य के अंदर भगवान की स्मृति को मैं लेकर के चलता हूं ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मैंने सीखा है वो स्मृति ही हमें जो है सशक्त बनाती है कोई भी जीवन के अंदर संघर्ष आया है तो मैंने भगवान को अपना साथी बनाया है उस संघर्ष से बहुत ही प्यार से मतलब विजय प्राप्त की है ऐसे ही जैसे आपने कहा कि सरपंच रहते हुए तो सरपंच रहते हुए बहुत सारे ऐसे कार्य जो गांव के अंदर चालीस चालीस साल से पहले हुए थे वो हमने मतलब करवाए हैं इसमें जैसे एक मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ कि हमारे पानी की समस्या बहुत ही ड्रिंकिंग वाटर की तो ड्रिंकिंग वाटर की समस्या थी तो उसको लेकर के हमने शुरुआत की कि कैसे एक ड्रिंकिंग वाटर ट्यूब वेल लगवाए जाए उसमें फिर पाइप हैं वो फिर चेंज करवाई जाए जो चालीस साल पहले लगभग डली थी तो इसमें संघर्ष ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ बार बार कोशिश किया इसमें भगवान को साथी रखा फिर ऐसी जगह पर ट्यूबवेल लगवाया गाँव वालों के साथ से कि जहां पर सभी गाँव वालों ने साथ दिया गुरुद्वारे के पास गोबर के जो ढेर थे उनको हटवा करके वहां पर ड्रिंकिंग वाटर ट्यूबवेल लगवाया इसमें मैं समझता हूँ भगवान का साथ रहा और गाँव वालों का बहुत सारा सहयोग रहा तो वहाँ ड्रिंकिंग टेबल लगा और पाइपलाइन फिर हमने चेंज करवाई जो कि तीन इंच की थी उसको आठ इंच की पाइपलाइन करवाई सारे गांव के अंदर अभी गांव के अंदर कोई भी पीने के पानी की समस्या नहीं है तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है कि भगवान को साथ ही अगर आप रखते हो नहीं। नहीं। तो कोई भी बड़े से बड़ा कार्य बहुत सहज रीति से हो जाता है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बलविंदर शर्मा जी मुझे लगता है कि हमारे जीवन में जब भी हम लोग किसी अच्छे कार्य के लिए निर्णय लेते हैं तो थोड़ा संघर्ष जरूर उसमें आता है लेकिन ईश्वर की कृपा और लोगों का सहयोग से वो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं जैसे आपने बताया ट्यूबवेल का जो काम आपने किया बहुत ही अच्छा काम किया है मेरी और से डेढ़ सारी शुभकामनाएँ आपको ऐसे ही काम करते रहें और चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में बताइए कौन कौन है आपके घर में मेरे परिवार में मेरे माताजी हैं जो कि बहुत ही मेरे लिए आदरणीय हैं पूजनीय हैं और मेरे मिसेज हैं वाइफ हैं वो भी पूरे सहयोगी रहते हैं मेरे साथ बेटा है बड़ा जो कि ग्रेजुएशन करके एक जॉब पे हैं और बेटी है बीकॉम कर रहे हैं फाइनल ईयर में है तो ये मेरा परिवार है जी <laughs> चलिए बात ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा जैसे आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो चंडीगढ़ तो वहाँ की जो संरचना है जिस तरह से हम लोग चाहे आप रोड या आप रोड के आसपास में जितने भी लोग अभी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं राजस्थान गुजरात के और इंटरनेट से जो भी सुन रहे हैं तो अगर उनको लगा कि मुझे भी चंडीगढ़ घूमना है तो किस तरह से जाएँ और वहाँ पर घूमने जैसी जो चीज़ें हैं टूरिज़म की जो स्पॉट्स हैं वो कौन कौन से हैं जी चंडीगढ़ आप आबू रोड और गुजरात की तरफ से बाय ट्रेन भी आ सकते हैं बाय एयर भी है एयरपोर्ट है चंडीगढ़ में बहुत अच्छा तो आप बाय एयर भी आ सकते हैं चंडीगढ़ में विशेष जैसे यहाँ आबू रोड तलहटी में तलहटी है ऐसा ही शिवालय की जो शाखाएं हैं उसकी तलहटी में बसा हुआ एक शहर है बहुत ही सुंदर पूरे साल भर का मौसम रहता है तो चंडीगढ़ में जो घूमने की चीज़ें हैं वो है चंडीगढ़ में विशेष सुखना लेक है रॉक गार्डन है जो कि एक वेस्ट चीज़ों से चूड़ियों से टूटी हुई चीज़ों से बनाई हुई मूर्तियां हैं उसमें बहुत ही देखने लायक रॉक गार्डन बोलते हैं लेक नहीं, के नहीं। पास ही है बिल्कुल फिर एक बहुत बड़ा रोज़ गार्डन है जिसमें कि वर्ल्ड की बहुत सारी रोज़ की स्पीसीज उसमें लगाई गई हैं तो फिर उसमें है सि आ, सिटी सेंटर है जो कि बहुत ही शॉपिंग शॉपिंग आप कर सकते हो किसी भी चीज़ की बहुत ही अच्छा सिटी सेंटर है एक बोटैनिकल और नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो एशिया का बहुत बड़ा बोटेनिकल गार्डन बनाया गया है उसमें भी आप बहुत देखने लायक है उसमें भी आप घूम सकते हो तो ये सारी चीज़ें चंडीगढ़ में हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं चंडीगढ़ में जो आप देख सकते हैं और इसके साथ ही हमने सुना है कि वहाँ पर फिल्मी शूटिंग भी बहुत सारे होते हैं तो वो किस जगह पर होते कैसे करते हैं जी चंडीगढ़ में जो वेल मेनटेन सेक्टर्स हैं जी जी बहुत ही सुंदर तरीके से बसाया हुआ शहर है तो बहुत ही साफ स्वच्छ है तो फिल्मी शूटिंग्स भी होती रहती हैं पास में चंडीगढ़ के जैसे मैंने बताया कि बाईस गाँव हैं आस पास चंडीगढ़ के बीच में भी हैं तो उनमें भी शूटिंग्स होती रहती हैं क्योंकि फिल्म जो मेकर हैं उनको सुविधाएं है रहती हैं आसपास के गांव में और पहाड़ियां भी हैं साथ में बिल्कुल तटी में है तो वहां पर भी वो लोग जाकर के शूटिंग्स करते हैं तो आपने कौन कौन सी शूटिंग्स देखे हैं थोड़ा सा बताइए मेरा ऐसा इंटरेस्ट नहीं है शूटिंग्स देखने में फिर भी एक बार गाँव में एक बार राज जी आए थे हाँ। उनकी छोटे थे हम तब शूटिंग देखी थी एक बार धर्मेंद्र जी आए हैं उनकी शूटिंग देखी है अच्छा अच्छा तो ये पुरानी फिल्मों की शूटिंग्स हैं, और ये देखी है हमने <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी आ, लिसनर्स को बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें जो है हम चीज़ें देखते हैं और कुछ चीज़ें जो है हमारी कोहिश रहती है कि शूटिंग्स हम लोग देखें तो वो चीज़ें जो है शायद बॉम्बे और चंडीगढ़ में रहने वालों की पूरी हो जाती हैं कि बार बार जो ये मेगा सिटीज़ है उसमें ज़्यादातर ये शूटिंग्स होते हैं बाकी लोगों को थोड़ा सा फ़िल्म देख के लगता है कि कैसे शूट किया जाता है कैसे करते हैं वो चीज़ें थोड़ा सा कल्पना ही उनके पास रह जाती हैं और आइए आगे बढ़ते हैं मैं चाहूँगा कि जैसे फिल्मी दुनिया की बातें चल रहे तो गीत और संगीत की बातें भी होती हैं तो मैं चाहूँगा कि आप संगीत के साथ आपका क्या लगाव है और किस तरह के गीत आप सुनना पसंद करते हैं संगीत के साथ मेरे को सुनना बहुत अच्छा लगता है जी जी। संगीत में देशभक्ति के गीत मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है जो मेरे को मातृभूमि के साथ जोड़ते हैं देश प्रेम के साथ जोड़ते हैं और भक्ति के गीत जो पुराने फिल्मी भक्ति के गीत हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं तो इनको मैं सुनना बहुत पसंद करता हूँ अच्छा अच्छा <laughs> तो मैं चाहूँगा कि जो देशभक्ति गीत आपको बहुत प्यारा लगता है उसका एक लाइन गुनगुना दीजिए मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला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 दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती बलविंदर सिंह जी बहुत ही अच्छा गीत आपने सुना देशभक्ति का बहुत ही प्यारा सा जहाँ पर हमको मोटिवेशन मिलता है एक उमंग उत्साह मिलता है और एक करीज हमारे अंदर आ जाता है कि हम भी देश के लिए कुछ कर जाए हम भी देश के लिए परमिट जाए ऐसी भावना उत्पन्न करता है ये गीत बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद किया और हमने उसको सुना तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि आपने परिवार में अपने पिताश्री के बारे में कुछ खास बातें बताइए पिता श्री ने, ने मेरे दो हजार चौदह में शरीर छोड़ा है तो उन्होंने मेरे जीवन में बहुत ही मतलब से मेरे को तराशा है आज मैं जो भी हूँ समझो उनकी वजह से हूँ पिताजी नाम लेट श्री श्याम सिंह रिटायर्ड हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से आर्मी से तो उन्होंने बहुत ही हमें डिसिप्लेंड सिखाया है जीवन में कैसे डिसिप्लिन रहना है तो बहुत ही मतलब बचपन से लेकर के अभी तक बहुत स्टिकनेस भी रखी जिसकी वजह से हम अपने जीवन को बहुत ही मैं समझता हूँ उनके साथ का एक कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जो आपको अभी भी याद है पिताजी के साथ का किस्सा ऐसा है कि बचपन में वो हमें जैसे पहले तो साइकिल्स वगैरह ही होती थी जी जी, जी। तो मेरे को बचपन का एक किस्सा याद आता है कि वो चंडीगढ़ हमें घुमा करके ला रहे थे तो मैं साइकिल के आगे बैठा था तो बहुत ही मतलब मेरे को दिखाते थे कि हाँ जी ऐसे ऐसे तुम्हारी शादी करेंगे ऐसे ऐसे तुम्हें बढ़ना है ऐसे ऐसे देश पर हमें मरमिटना होता है वही बातें उन्होंने देश प्रेम की बातें हमें सिखाई हैं जी जी जी जी, जी. चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने पिताश्री के बारे में बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी कहीं ना कहीं हम अपने बचपन में माता पिता के साथ गुजारे हुए पलों को याद करते हैं तो बड़ा खुशी होती है चाहे वो छोटे हो बड़े हो या किसी भी तरह की बातें हो लेकिन वो कहीं ना कहीं एक किस्सा जो है हमारे जीवन में गरकर जाता है जिसके जरिए हम उनको याद करते हैं पिताजी पिताजी के साथ का एक किस्सा और याद आता है कि पिताजी में हम जब छोटे होते थे तो वो आर्मी से छुट्टी आते थे तो अपना जो ट्रंक लेकर के आते थे जै, जैसे ही वो आते थे तो पूरे गांव के हम बच्चे जो खेल रहे होते थे इधर उधर पूरे सारे इकट्ठे होकर शोर शराबा मचाते हुए फौजी अंकल आए हैं फौजी अंकल आए हैं तो उनके पास इकट्ठे हो जाते थे और बिल्कुल वो कुछ ना कुछ सारे बच्चों के लिए कुछ टॉपीज़ या कुछ ना कुछ लेकर के आते थे तो जिसे लेकर के हम बच्चे सारे बहुत खुश होते थे फिर भागते थे चलिए <laughs> तो बात ही अच्छी बात आपने बताया है और मैं चाहूँगा कि अब पिताश्री की बातें चल रही हैं तो मैं उन उनकी तरफ से उनके लिए कोई गाना अगर डेडिकेट करना चाहो तो किस तरह का गाना आप उनके लिए अपने पिताश्री के लिए डेडिकेट करना चाहोगे पति का ही याद आता है गीत कि तुम ही हो माता तुम ही पिता हो तो तुम ही हो बंधु तुम ही सखा हो <laughs> तो पिताजी ने वो एहसास भी करवाया है कि उन्होंने ऐसी पालना दी है कि हमें पिता का प्यार भी दिया है बंधु सखा भी बन करके प्यार दिया है स्नेह दिया है तो ये गीत हम <laughs> करते हैं जरूर जरूर चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है बलविंदर शर्मा जी से बात करके और बहुत ही खुशी हो रही है जब हम अपने माता पिता के बारे में उनके कुछ अच्छी बातों को जब याद करते हैं तो आकम एक नवी बनी जाती है और उसके साथ साथ हमें खुशी भी होती है और उन्हें याद करके हमें फिर से उनकी बातों को याद करके हम अपने जीवन में एक और आगे कदम बढ़ाते हैं जहाँ पर हमें सामर्थता मिलती है एक शक्ति का एहसास होता है तो आइए ऐसे ही कुछ भावभरा गीत जो अभी बलविंदर शर्मा जी ने उनके पिताजी के लिए याद किया है तुम ही बंधु तुम्हें से कहा हो तो ये बहुत ही खूबसूरत गाना है तो आइए उनके लिए ख़ास बलविंदर जी की ओर से उनके पिताश्री के लिए उनकी याद में ये गाना अभी सुनते हैं आप है रेडो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और आज के हमारे खास मेहमान हैं बलविंदर शर्मा जी जिनसे बातें हो रही हैं और चंडीगढ़ पंजाब से बिलोंग करते हैं और राजनीति में अपना विशेष सक्रिय काम कर रहे हैं आज भी वो सारी चीज़ें सोशल वर्क की बातें अगर हम करें तो बहुत सारी सोशल वर्क उन्होंने किया है और जैसे उन्होंने जिक्र किया ट्यूब वेल के बारे में तो आइए आगे बढ़ते हुए फिर से एक बार उनका स्वागत और मैं पूछना चाहूँगा बलविंदर शर्मा आपसे कि जैसे कि राजनीति में दो चीज़ें होती हैं या तो बदनाम होते हैं या तो नाम वाले होते हैं जी, <laughs> तो जी, इन सभी के साथ में है और काफी जो है जैसे कि हम लोग बात करें जब वोटिंग का टाइम होता है तो पीक जैसे कि हमारा बीपी वगैरह सब हाई हो जाता है तो हम लोग एक कश्मकश कश्म में रहते हैं तो आपका जो निर्णय है या आप कैसे अपने आप को कूल रखते हैं उस समय जब भी वोटिंग का जो समय होता है निर्णय या डिसीशन लेने वाला समय होता है। जी इसमें मैं थोड़ा उसे आगे वाला बताऊंगा कि पहले तो मेरा जो जीवन रहा है हुँ, हुँ. उसको देखते हुए लोगों ने मेरे को बिना वोट करके ही सरपंच चुना है अच्छा फिर उसके <laughs> पाँच साल बाद आ, सीट कुछ रिजर्व होगी थी रिजर्वेशन लेडी होगी थी तो उसके बाद फिर लोगों ने मेरे को बिना इलेक्शन के मेरे को पंचायत मेंबर रखा हुआ है अच्छा अभी तीसरी बार फिर इलेक्शन का मतलब जैसे आपने जिक्र किया इलेक्शन देखना पड़ा तो इलेक्शन में मैं सुबह उठ करके पहले परमात्मा को जैसे मैंने बताया कि मैं गुड मॉर्निंग कर करता हूँ रेगुलर मेडिटेशन वाला रूटीन है परमात्मा जी को जी वो जी वो पाँच दस मिनट हम मेडिटेशन करते, करते हैं, हैं रेगुलर करते हैं तो फिर उसमें हर रोज़ ये कह करके चलता था कि आइए प्रभु आप मेरे साथ चलिए और उनको साथ रख करके मेडिटेशन का जो हमारा जो उससे बल मिलता है उनको सारा दिन मैं अपने साथ रखता था और सभी से बहुत प्यार से अपोजिशन वाले भी सामने दिखते थे हमें मिलते थे बड़े प्यार से हम मिलते रहे हैं पूरे इलेक्शन के दौरान लोग बल्कि ये कह रहे थे आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हो या कोई <laughs> <laughs> मेल मिलाप कर रहे हो तो रहे हम बड़े प्यार से इलेक्शन हमारा हुआ है बहुत सुखमय तरीके से इलेक्शन देखा है और ऐसे ही मैंने <clears throat> मैं समझता हूं कि अगर हम एक दूसरे को राजनीतिक दुश्मन ना समझें सिर्फ ये समझें कि मैं एक कर्म कर रहा हूं भगवान को साथ रख करके अगर कर्म करें इलेक्शन के दौरान भी कोई बीपी नहीं बढ़ता है मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है जी, जी। बहुत आराम से मतलब उसमें हम विजयी भी होते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक तो आपको पब्लिक ने खास बिना इलेक्शन के ही जितवाया है और दूसरी बात आप अपने आप को कूल रखते हैं मेडिटेशन का टूल यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छी बात मुझे ये लगा कि हम लोग इलेक्शन में हार जीत की बात अगर सोचे नहीं और सिर्फ अपना कार्य करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं ये अगर हम सोचते हैं और अच्छा कार्य करना है समाज के लिए देश के लिए और अपने जो समुदाय के लोग हैं उनका कल्याण अर्थ हम अगर कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो एक अगर सपना वो एक सोच हमारे पास रहता है तो शायद इलेक्शन की बात नहीं होती है वहाँ पर हम अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह से विकास का कार्य हो इसके बारे में अगर सोचते हैं तो बहुत ही अच्छा कूल cool माइंड हमारा रहेगा और इसमें हम जनता को साथ लेकर काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया बलविंदर शर्मा जी जी आगे बढ़ते हैं और जीवन में जो है उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में खुशियों के पल भी बहुत आते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा जो खुशी वाला पल है उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में अगर कोई बहुत ज़्यादा खुशी का पल अनुभव किया उसका एहसास मेरे को माउंट आबू राजस्थान <laughs> जो कि ब्रह्मा कुमारीज़ का हेडकुआटर है जब मैं वहाँ फर्स्ट टाइम गया पहली बार गया हूँ तो बहुत ही मेरे को बहुत खुशी का पल था वो उस समय <laughs> तो वो सबसे जीवन में सुखदायी और खुशी पल था <laughs> कि जो माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में जाना हुआ ओके okay, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को अच्छा लग रहा होगा विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आपको सुनकर तो मैं चाहूँगा कि जीवन में काफ़ी ऐसे चीज़ें आती हैं और खुशी होती हैं फिर भी हम लोग कभी कभी अपना जो लाइफ है उसमें ऐसा लगता है कि पीछे देखने पर ऐसा लगता है कि कोई एक चीज़ अगर करता तो और अच्छा होता ऐसा कुछ पछतावा वाला चीज़ या फिर थोड़ा सा उसके बारे में अभी भी आप करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा ऐसा कोई है ऐसा कुछ मैं समझता हूँ कि नहीं है लेकिन मैंने आज तक जो भी किया है, है। उसमें अपना पूरा एफर्ट्स लगाया है, है। और वो हुआ भी है।, है ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा मेरे को थोड़ी सी भी मतलब कोई पछतावा या कुछ ऐसा हो हाँ इसमें मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जैसे इस दुनिया के अंदर भ्रष्टाचार पापाचार पूरी तरह से अपने पैर पसारे हुए हैं कण कण में भ्रष्टाचार है तो मैंने एक निर्णय लिया हुआ है कि कार्य कोई हो या ना हो सोशल वर्क हम जो भी करते हैं तो वो हो या ना हो लेकिन भ्रष्टाचार से दूर रह करके करना है तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैंने बहुत सारे कार्य सोशल अपनी समुदाय के लिए करवाए हैं तो भगवान को साथ रख के करवाए हैं और बिल्कुल मैं निश्चय से कह सकता हूँ कि हमने एक परसेंट भी कोई भी भ्रष्टाचार उसमें नहीं होने दिया है, है। तो ये मेरा मेन रहता है कि कार्य हो जाएगा नहीं आज नहीं तो कल हो जाएगा लेकिन मेरा ममतब ये रहता है कि मैंने अपनी मातृभूमि से अपने देश से बिल्कुल ही भ्रष्टाचार भ्रहस्टा, को मुक्त करना है जी बलविंदर सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अच्छा आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि जो समय चल रहा है जहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता और हम अपनी तरफ से उन चीज़ों को ना करें ये हम अगर डिसीशन लेते हैं और हर व्यक्ति इस तरह से सोचे कि मैं अपने कार्य को भ्रष्टाचार मुक्त रखूँगा भ्रष्टाचार अपने कार्य में नहीं करूँगा तो शायद लगता है कि धीरे धीरे जो है अच्छी बनती जाएगी और हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत सपना जो है हमारा वो पूरा होते हुए देख पाएंगे तो चलिए इसके लिए हम सभी लोग संकल्पबद्ध हो जाए तो चीजें आसान है कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते थोड़ा सा हमें इसके लिए धैर्य और हिम्मत के साथ कदम को आगे बढ़ाना होगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं बात ही अच्छा लग रहा है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में बलविंदर शर्मा जी को हम लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि हमारे जीवन में हर कहीं ना कहीं हम लोग किसी ना किसी व्यक्ति को आदर्श मानते हैं तो आप किस व्यक्ति को आदर्श मानते हैं और क्यों मानते मैं अपने इस जीवन में मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत स्टडी किया है स्वामी विवेकानंद को स्टडी किया है स्वामी विवेकानंद से बहुत सारी प्रेरणाएं मैं लेता हूं, तो उनको मैं अपने जीवन का आदर्श मानता हूं कि मैं उन्होंने जैसे भारत को विशव गुरु बनाने की तरफ अपना उसके कैसे भारत विशव गुरु बने और कैसे हम भगवान से जुड़ें वो सारा बहुत सारा जिक्र उन्होंने किया है तो उनको अपना दर्श मान कर के चलता हूँ <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने दो विशेष लीडर्स के बारे में बताया एक आध्यात्मिक और एक राजनीतिक जो विशेष गुरु है उनके बारे में आपने जिक्र किया अच्छा लगा हमें भी और स्वामी विवेकानंद जी से हम लोग सभी लोग प्रेरित होते हैं खासकर करके युवा साथी और सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी हम लोग काफ़ी चीज़ें जो हैं सीखते हैं एक लॉ पुरुष के रूप में उन्होंने काम किया और उस चीज़ को आज भी इतिहास गँवा देता है कि उनके बिना ये जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं शायद संभव नहीं हो पाता तो आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर अभी तक जो भी कार्य आपने किए हैं और जिस तरह से आप कर रहे हैं इन फ्यूचर किस तरह का सोशल वर्क आप करना चाहते हैं मेरा जैसे अभी इन फ्यूचर जो है जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो मैं ब्रह्मा कुमारीज आश्रम जाता हूं तो हम वहां ब्रह्मा कुमारीज में सुनते हैं कि बेटी को सशक्त भी बनाओ हम्म हम्म तो मैं उस पर कार्य कर भी रहा हूं स्कूल्स में हम स्कूल्स में जाते हैं वहां पर बच्चियों को विशेष मोटिवेट करते हैं उनको उत्साहित करते हैं कि कैसे उन्हें जीवन में सशक्त बनना है तो पढ़ना कितना ज़रूरी है वो मैं अपने समुदाय के आसपास के गाँव में जाता हूँ उनको बेटियों को जिन जिसका भी पता चलता है ए जो गांव में होती हैं उनको भी विशेष हम आ, मैं बोलता हूँ बातचीत उनसे रखता हूँ जारी कि किसी के भी अगर बेटी पैदा होती है तो उनको जा कर के हमें हौसला देना है हौसला अफजाई करनी है कि बेटी है हमारा बहुत ही उज्ज्वल भविष्य है तो इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाना है बहुत ही अच्छे तरीके से पालना करनी है बेटियों से ही हमारी दुनिया मतलब आगे बढ़ेगी इस पर मैं भविष्य में काम करना चाहता हूँ जी बलविंदर शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा होगा जिस तरह से हम लोग बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और साथ में बेटी को सशक्त भी बनाओ ये भी बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं हमें अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर तो चलिए आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और आपको भी अच्छा लग रहा हो हमारे साथ बात करते हो और मैं चाहूँगा जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे सभी दोस्तों को जरूर दें मैं सभी अपने दोस्तों को मित्रों को अपने देशवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जरूर जिये तो हमारे शास्त्रों में बताते हैं कि हमारे ऊपर ऋण है एक तो माता पिता का ऋण है उनकी सेवा करके हमने वो ऋण चुकतू करना है जी, जी, जी, दूसरा हमारी मातृभूमि जो है जो हमारा देश है इसकी सेवा भी कुछ ना कुछ करें कुछ ना कुछ अपने जीवन में लक्ष्य रखें और सोशल वर्क करें और साथ ही साथ ये जो भी वर्क करोगे उसको तब कर पाओगे अगर आपके जीवन में कुछ ना कुछ गुण हैं शक्तियाँ हैं तो वो शक्तियों और गुणों के लिए मैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे जरूर जाएं जहाँ पर कि आपको मेडिटेशन सिखाएगा जिनसे ही आपके अंदर गुणों की और शक्तियों की प्रवेशता होगी धन्यवाद बलविंदर सिंह जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और जिस तरह से आपने बातों के साथ साथ ये भी कहा कि किस तरह से हम सशक्त बन सकते हैं मेडिटेशन के माध्यम से उसके लिए जो बहुत ही सुंदर भारत का जो प्राचीन राज्य योग है ब्रिके में सिखाया जाता है तो वो भी आप सीखते हैं तो अपने आप को सशक्त बना सकते हैं जब हम सशक्त होंगे तो हम दूसरों को भी सशक्त बना पाएंगे बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और चलिए इसी के साथ मैं कहूँगा हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद आप सुना है रीडो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मिस आते रहो